नहीं है ऐसी तो चीज जिसको देखने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं और यहां तक कि हमको भी नहीं दिखती है और कहो कि कहीं हमसे न्यारी है तो न्यारी भी नहीं है ऐसी क्या चीज है ऐसा मैं है बोले श्रुति इसी को बोलती है ब्रह्म आ, इसी को बोलती है जब साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म बोले ये पुस्तक साक्षात है तो नहीं है तो क्यों पुस्तक के और मैं के बीच में एक ये, ये आंख नाम का चश्मा आ गया है वो शीशे का चश्मा कहो चाहे मांस पिंड का चश्मा कहो मांस पेशी का चश्मा कहो चश्मा तो चश्मा ही है आंख आ गई है बोले इसके और हमारे बीच में मन आ गया है अरे इसके और हमारे बीच में देख देखने वाला और देखे जाने का भेद हो गया है सुसुप्ति और हमारे बीच में क्या है तो बोले चश्मा तो नहीं है चश्मे से सुसुप्ति दिखती है कथा आंख से सुसुप्ति दिखती है कथा मन से सुसुप्ति दिखती है बुद्धि से सुसुप्ति दिखती है नहीं मैं से सुसुप्ति दिखती है वहां न बुद्धि है न मन है न आंख है कोच नहीं है सुसुप्ति है तो साक्षात परंतु साक्षी भाष्य है वो साक्षी को मालूम पड़ती है तो सुसुप्ति को साक्षी अपना स्वरूप क्यों नहीं समझता है बोले अविद्या है अविद्या न होती ही तो साक्षी सुषुप्ति को अपना स्वरूप ही समझता क्योंकि उसके सिवाय तो वहां कुछ है ही नहीं बोले अरे हम तो सुषुप्ति देख के आए कोई दूसरा तमाशा देख के आए अंधेरा देख के आए बोले अविद्या है नहीं तो स्व संवेद्य भी नहीं है साक्षी बात भी नहीं है बोले अच्छा तब परोक्ष का कब परोक्ष भी नहीं है क तब कौन है अरे जो कौन पूछ रहा है वही है यही देश का भाषक काल का भाषक वस्तु का भाषक है जो आत्मा सर्वान्परा अब ये जो सर्वात्मा सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योति ब्रह्म है इसका प्रतिपादक जो है ना, वो वाक्य है वाक्य दो तरह के होते हैं आप नारायण आप भाई इस बात को जानते ही होंगे और न जानते हों तो अपने मन में नोट कर लें एक वाक्य होता है ज्ञान जन्य ज्ञान बोधक और एक वाक्य होता है ज्ञानाजन्य ज्ञान बोधक एक वचन ऐसा होता है कि जो हम इंद्रियों से जानते हैं मन से जानते हैं बुद्धि से जानते हैं साक्षी से जानते हैं वो हमारी जानी हुई चीज को जनाने वाली बात होती है वचन होता है वो अनुवादक वचन कहा जाता है जो वस्तु प्रत्यक्ष से अनुमान से या दूसरे प्रमाण से जो सिद्ध है जाने हुए को बताना यह घड़ी है ये घड़ी है क्या बताना है कर देखो आंख से घड़ी दिख रही है इसका नाम बता दिया कि घड़ी है ये स्त्री है ये पुरुष है एक इंद्रिय से दिख रही है है ना अब उसका नाम बता दिया एक वचन ऐसा होता है जो प्रमाणांतर से सिद्ध वस्तु का निरूपण करता है वो ज्ञान जन्य ज्ञान जनक होता है मन ज्ञान माने अंतकरण इंद्रियादि इनसे जन्य जो ज्ञान विषय ज्ञान उसका बोधक होता है परोक्षा परोक्ष का बोधक होता है और एक वचन ऐसा होता है जो ज्ञाना जन्य ज्ञान का बोधक होता है जो चीज किसी तरह न जानी जाए उसका स्वरूप बताने वाला तो अपना जो आत्मा है वो इंद्रिय से तो जाना कहाँ से जाए मन से तो जाना कहाँ से जाए बुद्धि से तो जाना कहाँ से जाए अपने आप, आप से भी दृश्य नहीं होता अपने आप से भी नहीं जाना जाता तो उसको बताने वाला जो वचन है है ना? उसको बोलते हैं वेद उसका नाम है श्रुति तो ये जो चिन्ह मात्र ज्योतिषी है ज्योति है ये आचार ज्योपदेश परम्परा से प्राप्त है जिन्होंने सर्व का निषेध करके अपने आप को ब्रह्म रूप से जाना है हैं? उनकी जो अनादि परंपरा से ये उपदेश चला रहा है वहाँ ये प्राप्त होता है ये तर्क वितर्क की के गड्ढे में नहीं मिलता है बोला अच्छा अब कल बना आप जो चीज नहीं दिखती वो दूसरों से बताने पर दिख जाती है तो बोले सिर्फ विश्वास कर लिया जाता है विश्वास तो उस पर किया जाता है जो बताने पर भी न दिखे बताने पर न दिखे अनुभव में न आवे तब तो विश्वास किया जाएगा और बताने पर दिख जाए अनुभव में आ जाए तब विश्वास करने की क्या बात रही हूं? तो अपरोक्ष हो गया साक्षात्कार हो गया इसलिए जिन बाबू लोगों का ऐसा ख्याल है कि बताई हुई वस्तु केवल विश्वास की ही होती है ये गलत है ऐसे कोई तो बताई हुई वस्तु यदि स्वर्ग में रहती हो कोई बता दे तो केवल विश्वास करना पड़ेगा या मिलती ना हो बताई हुई हो तो केवल विश्वास करना पड़ेगा लेकिन बताई हुई वस्तु बताने पर अगर तुरंत मिल जाए बताते ही मिल जाए तो, तो ये भेद आप ये भेद आप समझ लो ए? ये पंडित लोग स्वर्ग नरक बताते हैं परंतु उनके बताने मात्र से ही स्वर्ग नरक नहीं मिलता तब वो विश्वास की वस्तु हो गई पुनर्जन्म पंडित लोग बताते हैं ए? परंतु वो बताते ही नहीं मिल जाता वो विश्वास की वस्तु हो गई लेकिन अपने आत्मा के बारे में अनुभवी पुरुष जैसा बताते हैं वो तो बताते ही वैसा मिल जाता है तो बताने से जो वस्तु प्राप्त होती है वो विश्वास की होती है आचार्य का उपदेश या संप्रदाय का उपदेश केवल विश्वास है ऐसा कहने वाले कहाँ तक सोच विचार करके बोलते हैं इस पर आप ही निर्णय दे लो अच्छा तो आत्मा अपरिच्छिन्न है माने देश से काल से वस्तु से आत्मा परिच्छिन्न नहीं होती जातीय विजातीय स्वगत भेद से आत्मा परीक्षण परिच्छिन्न भिन्न नहीं होती ये बात तो आपको बताने मात्र से मालूम हो जाएंगे इसी शुश्रू मधीरान कद व्याच अक्षरे धीर और व्याक्षाता तो ने ब्रह्भवी और व्याख्याता माने शास्त्र ज्ञानी उपदेक्ष्य ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिना तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करेंगे स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठान तो ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी है और स्रोत्रिय विद्वान है ये नहीं हो जो अपने नाम के आगे है ना अपने आप ही जोड़ लेते हैं या अपने तेलों से जुड़वा लेते हैं स्रोत ब्रह्मनिष्ठ सो नहीं हम असली की बात करते हैं जान जाग नहीं करते हैं ना? तो है तो जैसे नकली घी चलता है ना वैसे नकली स्रोत्रीय नकली ब्रह्म निष्ठ भी चलता है तो उनकी बात नहीं करते हैं अच्छा पहले एक प्रकार का चित्र बनता था वो बाजार में पहले आता था जंगल बना हुआ है पहाड़ बना हुआ है मैदान बना हुआ है तो उस चित्र हम लोग देखते थे तो कोई जानकार आदमी कहता था कि उसमें एक गधा बना हुआ है ढूंढ के निकालो अब हम ढूंढ के थक जाते हैं उसमें गधा नहीं मिलता उसमें पेड़ मिलता जंगल मिलता पहाड़ मिलता है नदी मिलती पर गधा नहीं मिलता पर जब वो आदमी हाथ रख के बताता कि देखो ये गधे की शक्ल बनी है तो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है अच्छा तो जब दिखने लगता तब क्या हम उसके बताने पर विश्वास करते होते थे नहीं वो तो देख रहे होते थे परंतु तो देख कब पाते थे जब वो बता देता था आप अपने आप भी देख सकते अपने ब्रह्मपने को अपने आप भी आप देख सकते थे कब कि जब ब्रह्म आंख से दिखता तो मन के ध्यान में आता विचार की वहां तक बुद्धि के विचार की वहां की तक गति होती या शांति में अज्ञान को निवृत्त करने का सामर्थ्य होता शांति समाधि अथवा शून्यता में तो अज्ञान को निवृत्त करने का सामर्थ्य नहीं है और जहाँ बुद्धि है विचार है विवेक है मन है वहां वो दृश्य नहीं है तो इसलिए वस्तु होने पर भी बताने के बाद उसका अपरोप साक्षात्कार होता है यही इसका नियम है यही इसकी है। एक बार मैं अलिफ अलिफ क्लास पहले होता था। हो। एक दो नहीं एक दो से पहले अलिफ और बा दो क्लास पार करके तब एक में आते थे ए बी जैसे होता है ना पहले ए बी पार करके तब एक में आते थे अलिफ बोलते थे तो कंडे की कलम से खडिया से पटरी पर लिखते हैं ना वैसे लिखते थे तो हम अपनी अंतिम में चाकू रख के स्कूल में ले जाते थे और वो कलम टूट जाती बना थे बुला लेते उसको तो। अब एक दिन मेरा चाकू मिले ही नहीं बच्चे में रख के रोज ले जाते थे बच्चे अब एक दिन बच्चे में चाकू नहीं मिली तो हमने मौलवी साहब से शिकायत की हमारी चाकू खो किसी ने बुरा ली और मौलवी साहब ने सब लड़कों को, को खड़ा करवाया और लेके वो साथी हाथ में सब था एंटी चाकू किसने चुराई है एक लड़का जो हमारे पास बैठा था उसने कहा कि मैंने तो देखा है इन्होंने अपनी अंठी में रखा है अबू हमारी अंतिम में मौजूद था लेकिन हम भूल गए थे तो उसके बताए बिना वो न हमारी आंख से पूछता था न विचार से वो मिलता था न समाधि लगाने से मिलता था वो तो पहले से हमारी एंटी में रखा हुआ था उस लड़के ने बताया बताया तो मिल गया। तो ये जो अपना आपा है ना आत्मतत्व इसकी जो प्राप्ति है वो इति सुम पूर्वेश नद व्याचक्षिरे ये मैंने अपने पूर्व गुरुओं से ये बात सुनी है उन्होंने उपदेश किया है व्याचक्षिरे ये भी बहुत विचित्र है न्याच क्षिरे इसमें दर्शन है केवल व्याख्यान नहीं है दर्शन भी है कैसे कि चक्षु में जो चक्ष है ना वही व्या के में वही चक्ष है चक्ष चक्ष एक क्या धातु है जिसे व्याक्षा शब्द बनता है तो एक तो होता है व्याख्यान व्याख्यान किया और एक है व्याचक चक्षुष जो है ना चक्षण किया चक्षण किया माने दिखा दिया हो इसमें चखा दिया भी आता है इसमें चखा दिया है इसमें चक्षुर विषय आंख का विषय बना दिया इसका चक्षण दर्शन अनुभव हो गया उनके बताने मात्र से हो गया तो क्या बताया उन्होंने कि तो शीखे ने आग्रह किया कि महाराज हमें तो आप ब्रह्म का दर्शन कराइए तो उन्होंने कहा बाबा विदित और अविदित से विलक्षण अब जरा वाक्य भाष्य का अभिप्राय आपको तो सुना एक तीन उपनिषद पर पदभाष्य है एक वाक्य भाष्य एक श्लोक अन्यत्वे से दृश्य अन्य ना प्रमेयत्व यदि परमात्मा हमसे अन्य हो गए तो वो अप्रमेय नहीं होगा और श्रुति तो कहते हैं कि परमात्मा अप्रमेय है प्रमाण का विषय नहीं है जैसे आंख से रूप दिखता है या जैसे मन से मूर्ति का ध्यान होता है या जैसे बुद्धि से हित अहित शत्रु मित्र के बारे में विचार होता है ऐसे ये आत्मा न आंख का विषय है न मन का विषय है न बुद्धि का विषय है तो अब अन्यत्र प्रमेय यदि परमात्मा अन्य है तो प्रमेय होगा अन्य है तो प्रमेय होगा किसी न किसी प्रमाण का विषय होगा प्रमाण का विषय नहीं होगा तो हमारा ही विषय होगा और नहीं तो होगा ही नहीं।, नहीं तो बिल्कुल हो गई नहीं हो अगर किसी के अनुभव का विषय नहीं है तो होगा ही नहीं तो बोले आत्मा तो अप्रमेय है तो अन्य होगा तो प्रमेय होगा और अन्य होए और प्रमाण का विषय न तो हो तो होगा ही नहीं बोले कि था अच्छा, आत्मा को प्रमेय ही माने तो क्या हर जैसे प्रमाण का विषय है तो प्रमेय में तू दृश्यता यदि प्रमेय मानोगे तो दृश्य होगा और दृश्य होगा तो विकारी होगा विकारी होगा तो विनाशी होगा विनाशी होगा तो काल परिच्छिन्न होगा काल परिच्छिन्न होगा तो बाध्य होगा बाध्य होगा तो मिथ्या होगा प्रमेय होने पर तो आत्मा मिथ्या हो जाएगा और अन्य होगा तो प्रमेय होना जरूरी है तो बोले भाई फिर अप्रमेय कहने का अभिप्राय क्या है तो अतो प्रमेयता श्रौती स्वात्मन्यवस्थिता भवेद इसलिए वेद में जो परमात्मा को अप्रमेय कहा गया है उसका अभिप्राय यह है कि हम ही परमात्मा हैं हम अन्य भी नहीं है और प्रमेय भी नहीं है और अब प्रमेय भी हैं महाराज एक बालक का फोटो ले आया फिर मेरे सामने बिल्कुल बालक का किस्तरफा हो बालक बड़ा भोला भाला बालक था और उसके सिर पर टोपी तो थी तो चित्र दिखाने वाला ने कहा कि इसमें एक सरदार भी है अरे बाबा दिखता है बालक इसमें सरदार भी कहां से है उनका है तो हम तुम्हारे कहे पर विश्वास कर ले हमको दिखता तो है नहीं अब महाराज चित्र को जो उलट दिया उसने तो एक ओर से वो चित्र बालक दिखता था जब दूसरी ओर से उलट दिया पीछे की तरफ नहीं वही हो वही चित्र ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दिया तो वही चित्र सरदार जी दिखने लगा उसमें दाढ़ी दी और उसमें चोट दी और उसमें है तो असल में ये देखने का फर्क है जब आप अपने से अन्य को देखते हैं इसका ये हम ये हम आत्मा को पकड़ेंगे ये परमात्मा को पकड़ेंगे और जो ही ज्ञाता सऐव सा अन्य दत्तों विदितात अविदितात अभी, अभी कहने का अभिप्राय क्या है अब आपको देखो ये माला है ये विदित है पुलिस माला से न्यारे है तो ये माला अपनी एक जगह रखती है ना तो माला ज्ञात है देखो माला ज्ञात है और ये जितनी देर में है वो देर भी ज्ञात है वर्तमान में है और ये जितनी जगह घेरती है वो जगह भी ज्ञात है इसको बोलेंगे विदित तो ज्ञात माला और इसका ज्ञात स्थान और इसका ज्ञात समय इससे न्यारा है ब्रह्म बात सही गई तो बोले कि फिर ये माला बनने के पहले जैसी थी वो ब्रह्म होगा या टूट फूट जाने के बाद जैसी हो जाएगी वैसा ब्रह्म होगा तो ये पहले क्या थी तो बोले किसी पेड़ पौधे में थी। तो पेड़ पौधा पहले क्या था बोले तो माटी में बीज में था कब बीज पहले कहाँ था कब पंचभूत में था ऐसी आप एक पीढ़ी दो पीढ़ी चार पीढ़ी और चलो त्वंत में आपको कह, दे, कह देना पड़ेगा कि बाबा हम नहीं जानते है ना? अज्ञान में था अज्ञात में था कि नहीं अज्ञात में था कथा तो अच्छा ये मिट के क्या हो जाएगा बोले कि मिट के पंचभूत में मिल जाएगा तो फिर बाद में क्या हो जाएगा बोले कि चलो प्रकृति में मिल जाएगा कथा तो अच्छा बाद में क्या हो जाएगा तो बोले हम नहीं जानते बाबा तो जब ये माला अज्ञात थी अज्ञात देश में थी और अज्ञात काल में थी हैं? और अज्ञात देश में जाएगी अज्ञात होगी और अज्ञात स्थान में रहेगी या नहीं रहेगी दोनों बात देख लो तो इसकी ज्ञात और अज्ञात दोनों से अन्य कौध है इसके पूर्व की कल्पना करने वाला इसके पश्चात की कल्पना करने वाला इसके वर्तमान की कल्पना करने वाला तो वर्तमान में भी ये ज्ञात है अपने हृदय में और इसकी अज्ञातता पूर्व में अथवा पश्चात में इसकी जो अज्ञातता है वो भी कहाँ है हृदय में तो ये माला अज्ञात वस्तु अज्ञात काल, अज्ञात दे और ये माला ज्ञात वस्तु ज्ञात काल और ज्ञात दे दोनों का मालूम पड़ रहा है बोले हृदय में बोले उससे अन्य और देखो जो अज्ञात अज्ञातकाल अज्ञात वस्तु अवच्छिन्न चैतन्य है वही ज्ञात देश ज्ञात काल ज्ञात वस्तु अवशन्न चैतन्य है ज्ञाता ज्ञातात्मक जो कल्पना है उस कल्पना का जो अधिष्ठान है तो ही प्रकाशक है और वो जो अपना आत्मा है ना वो भूत वर्तमान भविष्य देश काल और बाह्य अंतरंग और अंतराल देश है और कार्य कारण और करणात्मकूल सूक्ष्म प्रपंच सबकी कल्पना का अधिष्ठान और सबकी कल्पना का प्रकाशक है और वो इससे बिल्कुल विलक्षण है को कौन है तो वही जो जान रहा है वही है इस माला के वर्तमान को जो जानता है माला के वर्तमान काल को माला के वर्तमान देश को माला के वर्तमान नाम रूप को जो जानता है वही माला के पूर्व विद्यमान देश काल वस्तु को भी जानता है और वही पश्चात विद्यमान देश काल वस्तु को भी जानता है इसकी अज्ञासता को भी वही जानता है हैं? तो श्रुति ब्रह्म किसको बताती है कैसी जानने वाले को तुरती ब्रह्म बताते हैं। अच्छा जिस समाधि मन को आप रोकेंगे तो समाधि हो जाएगी समाधि होती है हो यह नहीं समझना कि नहीं होती है बोला समाधि होती है लेकिन क्या समाधि ब्रह्म होगी आप बताओ बोले कि लगेगी तो हो जाएगी तो कहो तो आपको तो अगर ऐसी मान्यता आपकी हो तो हम बिल्कुल बेवकूफ ही बता दें कैसे जो समाधि पहले नहीं थी और अब लगी है और मान लो आगे रहे तब भी वो पूर्व में विद्यमान न होने के कारण भूतकाल से परिचिन्न हुई कि नहीं हुई पहले नहीं थी अच्छा तो ब्रह्मा भी पहले नहीं था यदि आप ये मानते हो कि जो समाधि लगेगी तो ब्रह्म तो समाधि तो अभी नहीं है इस समय तो इस समय ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म तो इस समय भी है और समाधि इस समय नहीं है इसलिए समाधि ब्रह्म नहीं है समाधि लग के टूट जाती है इसलिए भी ब्रह्म नहीं है समाधि लगने से लगती है इसलिए भी ब्रह्म नहीं है कैसा हो इसका कारवृत्ति करें अभित में किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है मन में एक आकृति को रोकें असल में समाधि भी मन में एक आकृति है क्योंकि पूर्वाकृति से और पश्चात आकृति से विलक्षण है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हाथ पांव को तो आकृति मानते हैं जैसे सोने में कंगन बन गया हार बन गया कुंडल बन गया सब तो आकृति है और सोने की चिल्ली हो या पाता हो तो आकृति नहीं है, है। अरे वो सिल्ली भी सोने की आकृति है सकल है वो पासा भी आकृति है उसको गला के प्याले में रख लो तब भी वो आकृति है द्रवता भी तो एक आकृति है ना? इसलिए ये मान बैठना नारा कि अच्छा तो आओ इसका कार वृत्ति करो तो वो वृत्ति के पे... वृत्ति आकार को प्राप्त हुई हे भगवान आप निश्चय करो एक आकार को वृत्ति प्राप्त हुई आकार बाहर से घुसता नहीं है बोला जैसे हम आपको कहें कि एक धंदे का ध्यान करो तो धंधा आपके दिमाग में घुस गया अरे धंदा तो बाहर रखा है दिमाग में दंडा नहीं आया आपका दिमाग ही दंडे के रूप में मालूम पड़ने लगा तो असल में मस्तिष्क अपराप की बुद्धि की जो दंडाकार से प्रती है यही न दंड का ध्यान है तो वो तो आपकी बुद्धि की, की एक प्रतीति है इिष्टाकार प्रती असल में ये बुद्धि ही नहीं है आपकी चाहे तो द्रव्य को एक नीलम सामने रख करके और त्रातक करो और चाहे नाक के नोक का ध्यान करके उस पर नीला पीला काला हरा देखो ये त्रातक की पद्धति है हो चाहे आंख को अध खुली करके ध्यान करो चाहे खुली रख के ध्यान करो चाहे बंद रख के ध्यान करो मन में किसी सकल को आने दो कि मत आने दो मन की एकाग्रता हो कि समाधि होये विदित दशा होये कि अविदित दशा हो जागृत हो कि सुसुप्ति होये सृष्टि होय कि प्रलय हो विक्षेप हो कि समाधि होये ब्रह्म तो वो है जो उसको देख रहा है जो उसका अनुभव कर रहा है वो ब्रह्म है तुम ब्रह्म हो जो इज्ञात सैसा सर्वात्म क्योंकि असल में वही सर्व रूप से भाप रहा है जागृत स्वप्न तो सुसुप्ति तृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश को जिस